आध्यात्म रामायण बालकांड प्रत्युवाच मुनि प्रीतौ हर्षयजनक्रो दशर सौ तो भ्रतरौ राम लक्ष्मण तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को आनंदित करते हुए प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक कहा ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कोसल नरेश दशरथजी के पुत्र हैं मखसंक्षणा मैं नीत तो पिता पुरात आगछन राघवो मगे ताटकां विस्वघाति शेणक हतवा नोदे विक्रम तश्रम गम यंसका सुबाहू मारि नरत सागरे क्षिप तंगा तटे पुण्य गौतम सेश्रम शुभम ग्र शारूपा गौतम गौतमस्य वधुस्थिता पादपंकज संस्पर्शाता मानस रूपिणी मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आया था मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी रघुनाथ जी ने एक ही वाण से विश्वघातनी ताटका को मार डाला फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाह आदि राक्षसों को मार डाला तथा तो मारिज को समुद्र में फेंक दिया तदनंतर ये गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए और वहाँ शिलारूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से उसे मनुष्य रूप बना दिया दृष्टवा हल्ला नमस्कृत्य तया सम्य प्रदान द्रष्टुकाम स्थे गृह माेश्वरम धनु अहल्या को देख कर राम जी ने उसे नमस्कार किया फिर उससे भली प्रकार पूजा ग्रहण कर इस समय तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं पूज तम राजभुस्रवे अतो दर्शे राजेन्द्र शव चापमनोत्तम दृष्टअोध्या जिग्मीशु पितरम दृष्टुमी क्षेत्र हमने सुना है उस धनुष की तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है और सब राजा लोग उसे देख गए हैं अतः हे राजेंद्र आप महादेव जी का वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए क्योंकि ये उसे देखकर कर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं मुनिना राजा पूजा अर्वित पूजया पूजया मास धर्मो विधिदृष्टे न कर्मण मुनिवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की तत संप्रेस यास मंत्रिण बुद्धिमत्तम जनक उवाच चापम राम दर्शय फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को यह कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्री विश्वेश्वर का धनुष लाकर रामचंद्र को दिखाओ ततोगते गति मंत्रिवरे राजा कौशिकम अब्रवीत यदि रामो धनुर्जिवा कॉट्यादुण तदा मात्मजा सीता रामम मंत्री के चले जाने पर राजा राघबाजहीमित्र जी से कहा यदि रामचंद्र जी उस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रोंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय ही मैं उन्हें अपनी कन्या सीता विवाह दूंगा तब विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर ठीक है शीघ्र दर्शे चापाग्राममृतवती मौनी स आगतचापवाहका चापम गृही बलि पंचसाह घंटा सामुक्त मणिवज्र जिभूषित राजन आप शीघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को दिखाइए मुनीश्वर ने ऐसा कहते ही बड़े बलवान पाँच हजार धनुषवाहक उस धनुष्रेष्ठ को लेकर वहां आ पहुंचे। उस धनुष में सैकड़ों घंटियां बंधी हुई थीं तथा वह हीरे और मड़ि आदि रत्नों से सुसज्जित था